खादोघ्योपन अध्याय पांच खंड दस तथा शेषण संस्कार भक्षण परिणाम देहांतर सेकसु कर्मनो ल देह बीज भूताप संबंधो वृद्धिवाद देहबीजूता संबंधों पर नर्वास्वस्थासु वर्तंत जलुका वचेतनावत ना विरु्यते अंतराल तज्ञानमछित दोषः इसी प्रकार वे काटने कूटने पीसने पकाने खाने रूप में पड़ित होने और वीरशेषन के समय भी मूर्छित से ही रहते हैं क्योंकि उनका देहांत का प्रारंभ हो करने वाला कर्म अलभवृत्ति रहता है वे समस्त अवस्थाओं में देह के बीजभूत जल का संबंध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं अतः जीवों के समान उनके चेतना युक्त होने में भी कोई विरोध नहीं आता बीच में जो विज्ञान शून्य दशा रहती है वह मूर्छित के समान है इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है न वैकाना कर्मण हिंसाुक्त नोभ्य हेतु सकताम्मा हिंसाया शास्त्रचोित सन्सूता श्रुते शास्त्रचोदिता हिंसाया नधर्महतुभ्य गम्य अभ्योपगतेभ्य धर्महेतु मंत्रे विषादीव तदपत्तेन दुखकार्यारंभकोपत्तिवैदिक कर्मण मंत्रेण विषभक्षण से असाई जीवों की कर्मगति तद अभ्यासो हे रमणीया ज्योनिमाप्येर ब्रह्मण जोलिम्बा क्षत्रिय जोलिम्बा वैश्य जोलिम्बा थ कपूजतर्चरणा अभ्यासो हे कपूजा ज्योनिमाप्येर स्वयोनिम वासुकर ज्योलींबा बनलाल ज्योलिम्बा उन अनुशयी जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम ज्योनि को प्राप्त होते हैं वे ब्राह्मण योनि छत्र योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं वे कुत्ते की योनि सूकर योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं त्र तेस्वुशलाम लोके रमणीय सोभनम चरण शीलम ये रमणीयचरणा रमणीयचरणे नोपलक्षिता शोभनोनुशय पुण्य कर्म यहाँ ते रमणीयचरण उच्यते कौरियातर्जिता हिश् उपलक्षसद्भाव तेनाशयन पुण्यन कर्मण चंद्रमंडल भुक्तशेषाण हि क्षिप्रमे यदी क्रिया विशेषण ते रमणीयाँ कौरियादीवर्जिता योनिमापद्यरन प्राप्णजूर ब्राह्मण योनिम व क्षत्रिय योनिम वैश्य योनिम व स्वकर्माूपेण तथ वहाँ उन अनुशयी जीवों में जिनका श्लोक में रमणीय शुभ चरणशील होता है वे शुद्धाचारी जीव जिनका रमणी चरण से उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य कर्म होता है वे रमणी चरण कहलाते हैं जो लोग क्रूरता असत्य और कपट से रहित हैं उन्हें में शुभानुशय की सत्ता देखी जा सकती है चंद्रमंडल के भोग से बचे हुए उस पुण्य अनुशय यानी कर्म से वे अभ्यास शीघ्र ही रमणीय क्रूरता आदि से रहित योनि को प्राप्त होते हैं यहाँ यत शब्द क्रिया विशेषण है अपने कर्मों के अनुसार वे ब्राह्मण योनि क्षत्रियोनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं अथ पुनर्जय तद विपरीता कपूज चरणोप लक्षित शुभानुशयां अभ्यासो ह यथा ये कपूज यथाकर्म ज्योनिमाप्दर कपूजाव धर्म संबंधवर्जिता जुगुप्सिता चांडाल चूकोनिम वाण्डालोनिम वकर्माण किंतु उनके विपरीत जो कपूजचरण से उपलक्षित कर्म वाले अर्थात अशुभ अनुशय वाले होते हैं वे शीघ्र ही अपने कर्मानुसार कपूय योनि को प्राप्त होते हैं कपूय धर्म संबंध से रहित अर्थात निंदनी को ही प्राप्त होते हैं वे भी अपने कर्मों के ही अनुसार कुत्ते की योनि, सूकर योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं चतुर्थ प्रश्न का उत्तर अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों का गति ये तो रमणीय चरणा द्विजात दिष्टादि स्वकर्मस्था चेदिष्टादी कारिण कारूमादिगत गति चुन पुनःघटी येद्या चेत प्राप्त तदाचरादीना गति यदा तो न विद्या विद्यानों नीष्टादी कर्म सेवन्ते तदा किन्तु जो शुभाचरणशील जुजाति हैं वे यदि अपने कर्मों में स्थित रहकर इष्टादि कर्म करने वाले होते हैं तो घटी यंत्र के समान धूमादि मार्ग से पुनः पुनः आते जाते रहते हैं और यदि उन्हें उपासनात्मक विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो अर्चे आदि मार्ग से जाते हैं और जिस समय वे न तो उपासना करने वाले होते हैं और न इष्टादि कर्मों का ही सेवन करते हैं उस समय अथे तय पथोर न कतरे न च नीमानेद्र भूताली भवंति जायस्वृस्वेत तृतीय स्थानम तेनाश लोको नाशम तस्मा जुगुपत तदेश इनमें से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते वे ये क्षुद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं उत्पन्न हो और मरो यही उनका तृतीय स्थान होता है इसी कारण यह परलोक नहीं भरता अतः इस संसार गति से घृणा करनी चाहिए इस विषय में यह मंत्र है अथ तयोर कठोर यथोक्त अर्चे धूमक्षण कतरे अनतरे चापिय मा भूता छुद्रा दंश मख मथकटादी भवन्ति। अतः उभय जायन्ते परभ्रष्टा जस जायते म्रिय चेत जननमरणसत सततेरुकद्य सेजस्व मियस्वेती स्वर निमित्त चेषोच्य जननम्षण ना कालयापना न तो क्रियासु शोभनसु भोगुस्ती वे इस पूर्वोक्त अर्जी आदि और धुमादि मार्गों में से किसी भी एक के द्वारा नहीं जाते वे ये क्षुद्ध प्राणी डास, मच्छर आदि कीड़े आदि बारंबार आने जाने वाले जीव होते हैं अतः तात्पर्य है कि वे इन दोनों ही मार्गों से परिभष्ट होकर बारंबार जन्मते मरते रहते हैं यह उनके जन्मरण की अविच्छिन्न परंपरा का अनुकरण कहा जाता है जन्म लो और मरो यह ईश्वर संबंधी चेष्टा बतलाई जाती है यह है कि उन जीवों को दोनों मार्गों से पतित हुए देखकर कर मानो ईश्वर ही कहता है कि तुम जन्म लो और मरो उनका समय जन्म लेने और मरने में ही जाता है। कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता एक जंतु लक्षण तृतीय पूर्वोक्त पंथानपेक्ष स्थानम संसरता दक्षिण मार्ग का पुनरागछति अनधिकृता नाम ज्ञानकर्मणों रगमनमेव दक्षिणे न पथेती तेनाश लोको न संपुरियते जन्म परंपरा में पड़े हुए जीवों का पहले दो मार्गों की अपेक्षा यह क्षुद्र जीव रूप तीसरा स्थान है क्योंकि इस प्रकार दक्षिण मार्ग ग्रामी भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और कर्म के अनधिकारियों का तो दक्षिण मार्ग से वहां जाना भी नहीं होता इसलिए जब पर नहीं भरता पंचमस्तु प्रश्न पंचाग्नि विद्या व्याख्यात प्रथमो दक्षिणोत्तर मार्गभ्याम अपत दक्षिणोत्तरयोः कठोरभ्यावर्तना भी उपर्युक्त प्रश्नों में से पांचवे प्रश्न की व्याख्या पंचाग्नि विद्या द्वारा की गई प्रथम प्रश्न का अपकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के वर्णन से किया गया मृतानाक्षेप सामन तथ्यावर्तना अन्दीना जन्ति पुनरुत्तर दक्षिणा पुनरुतरदिणा षण्मा प्राप्व संयुज्य पुनर्व पुनर्भ्यावर्तंते अन्वत्स मे मसेभ्य पितृलोकमें व्याख्याता पुनरावृत्तिरपी क्षीणानुषायाना चंद्रमंडलाकाशादी क्रमेण वोक्ता अमुष्यलोक पूर्ण स्वशब्दे नोक्त तेनाश लोको न इति तथा मरे हु उपासक और कर्मठ इनको अग्नि में डालना एक समान होता है वहाँ से आगे उनका वियोग होता है उनमें से एक अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और दूसरे धूमाधि मार्ग से फिर उत्तरायण और दक्षिणायन इन छह छह मासों को प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं उनमें से एक तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मासा मासाभिमानी देवताओं से पितृलोक को जाते हैं इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों को व्यावर्तन व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई जिनका अनुसय कर्म क्षीण हो गया है उन जीवों के चंद्रमंडल से आकाशादिक्रम से पुनरावृत्ति भी बतला दी गई इस पर लोक की अपूर्ति का तो तेनाश लोक न संपूर्य ऐसे प्रत्यक्ष शब्दों से ही उल्लेख कर दिया गया यस्मा कष्टा संसार गति तस्मा जुगुप्स यस्मच जन्म भरण जनित वेदनात क्षण क्षुद्र जन्तो च घोरे दुस्तरे प्रवेशितागर विवागा प्लव निराशाचोत्तरण प्रति संसार संसारगति जगुपसेत विपत्सेत घृणे भवेतमा भूदेवं विधे संसार महोद घोरे पात इति पातस्थ एष श्लोक पंचाग्नि विद्या क्योंकि इस प्रकार संसार गति अत्यंत कष्टमयी है इसलिए उसे घृणा करनी चाहिए क्योंकि जन्म मरण से होने वाली वेदना के अनुभव में ही जिनका समय जाता है वे क्षुद्ध जीव नयकाहीन अगाध सागर के समान जिसे पार करने में वे निराश रहते हैं अति दुष्तर घोर अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं इसलिए इस प्रकार की संसार गति में जुगुप्सा विभित्सा अर्थात विभत्सा अर्थात घृणी करनी चाहिए कि इस प्रकार के घोर संसार महासागर में हमारा पतन न हो उसी अर्थ में पंचाग्नि विद्या के स्तुति के लिए यह मंत्र है पांच पतरा गुर ब्र चे पतंथी चार पंचमचार सुवर्ण का चोर मध्य पीने वाला गुरु स्त्रीगामी ब्रह्मध्यारा ये चारों पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ संसर्ग करने वाला भी सेनो हिण्यस ब्राह्मण सुवर्ण हर्ता सुराम पिवन ब्राह्मण सन गुरोश्चप धाराणसन ब्रह्म ब्राह्मण से हंता चेत पतंती चार पंचम से सुवर्ण का चोर अर्थात ब्राह्मण का सोना चुराने वाला ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला गुरु के तल्प यानी पत्नी से सहवास करने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला ये चार पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ आचरण व्यवहार करने वाला पंचाग्नि विद्या का महत्व अथाया एता पंचाग्नि वेद न सह तरप्याचरण पाप मनाप्यते शुद्ध पूण्यलोको भवती किंतु जो इस प्रकार इन पंचाग्नियों को जानता है वह वह उनके साथ आचरण करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता वह शुद्ध पवित्र और पुण्य लोक का भागी होता है जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है अथ हूनर्जो यथोक्ता पंचाग्नि वेद सतैरचरण महापातक पापम लिप्यते शुद्धव तेन पावितो यस्मात् पंचाग्निदर्शन पावि यस्मा पुण्योकपत्यादि सोय पुण्यलोको ये वेद यथोक् समस्त पंचभ प्रश्न पृष्ठम्थ जात वेद दुरुक्ति समस्त प्रश्न प्रदर्शनाथ जो उपरयुक्त पंचाग्नियों को जानता है वह उन महापापियों के साथ आचरण व्यवहार करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता शुद्ध हो रहता है क्योंकि उन पंचाग्नि विद्या से वह पवित्र हो जाता है इसलिए पुण्य लोग जैसे ब्रह्मलोक आदि पवित्र लोग की प्राप्ति होती है ऐसा पुण्य लोग हो जाता है जो कि इस प्रकार जानता है अर्थात पाँच प्रश्नों द्वारा पूछे हुए उपरयुक्त समस्त विषय को जानता है विरुक्त समस्त प्रश्नों का निर्णय प्रदर्शित करने के लिए छांदो्योपन पंचमाध्या दसम खंडभाष्यम संपूर्ण